में तुम्हारी जिज्ञासाएं जिज्ञास बाय में जाती हैं तो घर यही तो तबाह करती है कहते हो फलाने के कारण स्वामी जी मेरा घर उजड़ गया ये भी तुम्हारे भीतर है ये सुमित्रा भी तुम्हारे भीतर है ये कौशल्या भी तुम्हारे भीतर है ये सब मनोवृत्तियां यहां भी सारे पात्र आपके जीवन के अंग है महाविष्णु और सारे देवता देवगण आदि जो भी प्रकट हुए हैं यहां भी हाँ नारद जी की कृपा से ये लीला आरंभ होती है क्योंकि वो शराब नदी ना तुम तो नारायण प्रकट कैसे हो हाँ तो यहां सारी मनोवृत्तियां जो हैं सारे पात्रों के रूप में प्रकट हैं जो दर्शाती हैं क्यों क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं लीला क्यों कर रहे हैं कि जीवन के अक्षर पढ़ो और खाली स्वांग मत भरो नाटक मत भरो ईमानदारी से मेरी राह चलो जब पुत्र हो मेरे तो मेरी राह चलो अगर भाण हो तो चलो गा गा बजा लो हां बेटा कौन पुत्र कौन जो पिता की राह जाए पिता का अनुसरण करे और अनुसरण तो हम कर रहे मन का हिरण कशपू का दस इंद्रियों को दस बनाए हैं रावण बने दस इंद्रियों को दस बना के चाहते हैं सारे समाज को नोच लें मेरी एक चार तल्ला कोठी एक सोने की लंका बन जाए बाकी तो सबको मैं नोच लाऊं तो रावण भी तो यही करता था तो हम कौन सा अलग कर रहे हैं उसको ऐसी पूजा पाठ और ज्ञान का क्या मतलब कि जो ईश्वर के हाथों तुम्हें मरवा दे हा? कि नारायण तुमको देखना ना पसंद करे तुम्हारा अस्तित्व मिटाना चाहे तो रावण का जप तप साधना सिद्धियां रावण के किस काम आती हैं कि रावण समूल वंश के साथ नष्ट हो जाता है निर्वंशी हो जाता है तो ऐसी पूजा क्यों कर रहे हो ऐसे पाठ में तक क्यों रुके बैठे हो अरे राम को भजना है तो राम के होके क्यों नहीं बजते हो रावण बन क्यों बजते? हो ये इस कथा का उद्देश्य है हा? ये सारे पात्र मनोवृत्तियां हैं इसमें एक बड़ी मनोवृत्ति है वो कौन है ताड़का भी है हाँ, ताड़का राक्षसी का नाम सुने है ना ये भी एक मनोवृत्ति है ये सारी की सारी यहां मनोवृत्तियां हैं तुम्हारी दूसरों को ताड़ना देने की दूसरों को ताड़ना देकर प्रसन्न होने की दूसरों को प्रताड़ित देखकर अपमानित देखकर सांसुखी होने की मनोवृत्ति को क्या कहूंगा मैं बोलो बोलो क्या कहूंगा और आज ये मनोवृत्ति हम सब में बैठी है तो हम सब क्या है <laughs> पूछो है हाँ? खाली भजन मत गाओ छत्य को धारण अमर क्षण जीवन के खो रहे हो गंवा रहे हो तुम पूछो अपने आप से कहां जा रहे हो तुम यह सियानापन तुमको कहां ले जा रहा है पूछो अपने आप से और यूं कहानी है ये तुम्हारी कि जब दस इंद्रियां बनी दस मुंह मैं हो गया भी बस दशानन रावण मुखटे लगाए जी राम तथाकथित धर्मात्मा पने के तथा कथित ईमानदार के तथा कथित डिसिप्लिन और कैरेक्टर्स के वो सारे मुखौटे जो सड़े हुए हैं जगह जगह वो कटे पड़े हैं छेद हो गए हैं सारी दुनिया मुझे देख के हंस रही है लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा मुखौटा चढ़ा कोई असलियत देख ही नहीं सकता मैंने यूं ही तो जी रहे हैं हम सब कि जब द, द, दस इंद्रियां दस मुंह बन गई दशानन मनोवृत्तियां हो गईं जीवन केवल विश्यातता भर रह गया मैटीरियल भौतिकता के लिए मैं जिंदा हूं पूजा भी कर रहा हूं तो वही रावण वाली तपस्या सिद्धियां पाने की और जब जानकी दशरथ का मार्ग त्याग जानकी माने बुद्धि हमारी अवर इंटेलेक्ट तो जब ये जानकी दशरथ मार्ग का अनुसरण न कर दशानन की राह चल दी क्या किया इसने स्वर्ण मृग खोजने मांगने लगी सोने का हिरन मृग तृष्णा द गोल्डन थ्रस्ट सुनहरी प्यास ही तो है हमारी यही तो स्वर्ण मृग है मृग तृष्णा है जी जी विषा है।, है तो सोने का हिरण कुछ ने मांगा था राम से बोलो तो मांगा सोने का हिरण जब जानकी ने तो आत्मा श्री राम भी चलती है ढूंढने स्वर्ण मृग जीवन के वो स्वर्ण क्षण जिसे तुम व्यर्थ में नष्ट कर चले तो आत्मा के हटते ही क्या हुआ नीचे क्या पड़ा था मुर्दा शरीर तो मन दशानंद बना अर्थी बासी से ले चला वायु मार्ग से कंधे पे गई ना रथारूढ़ रथ शरीर को भी कहते हैं ना ध्यान है ना, ना? हां अमर कोश में देखना रथ माने शरीर होता है तो गई रथारूढ़ ये जानकी और सब लोग जो लिए जा रहे थे रथ पर डाल कर से क्या गा रहे थे राम नाम हरी का नाम कि सत्य वो राम वो हरी तो था हरे जब तू उसका नहीं हुआ रे जीव रे जानकी जब तू उसकी ना हुई तो कौन तेरा और तू किसकी ले आए हैं शमशान घाट में अच्छा लंका के वासी कौन हैं भूत प्रेत राक्षस और शमशान घाट के यही है ना हाँ बोलो बोलो बोलो तो ले आया है लंका में तुमको ये मत समझोगे लंका थी लंका है आज भी है और तुम्हारा पांव दक्षिण होते ही लंका जाएंगे इसलिए दक्षिण पांव करके लेटने नहीं देते हम्म कि जीते जी मरने की बात क्यों कर रहा है लंका की तरफ पांव ना कर <laughs> कहने लगे वो मैग्नेट होता है <laughs> हाँ तो लिए जा रहा लंका मंदशानन बनारथी बासी से तुम्हें ले चला है लंका क्यों ले जा रहा है राम आत्मा ही तो नहीं है आत्मा होता तो कोई ले जाता तुम्हें और शमशान घाट में चिता की लकड़ियों पर जल भस्मी हुई ये तन की मट्टी ये भस्मी पुकारती राम को राख बनी ये धरती की बेटी ये दे जली और राख हो गई उसी भस्मी ने जब पानी का संग किया तो कर के पानी का संग जंगलों की अशोक वाटिकाओं में डोली भटकी मेरे तन की मट्टी यह धरती की बेटी पुकारती राम को तब हर पेड़ पौधे में प्रकट हुए अवधेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो परम ब्रह्म है अर्थात ओम है सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा बन के भस्मी को स्वीकारा रुद्र बन के उसको यज्ञ की ज्योतियों में संघारा और विष्णु का सृजन किया उसका तो वही मट्टी वही पानी यथा पेड़ों में यथा संततियों में अन्न आदि में लौट चली रूप में रंग में मीठा फल है खट्टा फल है हरी मिर्च है सभी में एक ही मट्टी एक ही पानी क्या तुम्हें राम की लीला देख नहीं रही सचराचर हाँ और उन्हें वनस्पतियों को जब एक दंपति ने भोजन के स्वरूप ग्रहण किया तो प्रातः काल जब आत्मा ने ब्रह्मा बनकर उस अन्न को स्वीकार किया तो प्रातः काल हमने ब्रह्मस्ूपा गायत्री का ध्यान किया त्रिकाल गायत्री क्यों है और सूर्य को अपनी ही अंतरात्मा का अंतर जान करके यथा अर्घ दिया प्रणाम किया दो पैर को जब आत्मा उसी भोजन को यज्ञ के द्वारा तेज में ज्योति में संघारने लगे प्रलयकर रुद्र बने तो दो को रुद्र स्वरूपा गायत्री हुई जानो इसको हम और हमने यथा सूर्य को रुद्र माना और सायकाल जब आत्मा विष्णु बनकर उन्हीं ज्योतियों को रक्त आदि कणों में लौटाने लगा तो सायकाल विष्णु स्वरूपा गायत्री हुई बोलो समझ में आया क्यों है ये क्योंकि सनातन धर्म ने प्रकृति को ही ग्रंथ माना है तो इसलिए प्रकृति से हट के यहां कुछ नहीं मिलेगा नेचर इज द लॉ जिससे सनातन अर्थात नित्य आत्मा जो प्रकृति में परिलक्षित कर रहा है वही धर्म है वही रहा है, ऐसा आदिकाल से हमने माना है संप्रदायों ने अपने अपने भाव दिए हैं हमें उनसे भी कोई विरोध नहीं है लेकिन जो मूल धर्म है उसने आदिकाल से कहा कि प्रकृति ही मूल पाठ है क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए वाद विवाद सदा संदेह से परिपूर्ण है प्रकृति जो ईश्वर के ही आदेश पर चलती है वह उसके पास संदेह तो ईश्वर की इच्छा क्या है जो सचराचर है वही तो नारायण की लीला है वही इच्छा है इसी को मूल पाठ मानेंगे बाकी सारे ग्रंथों को इसी का भाष्य ग्रंथ बनाएंगे इसलिए देवस्श्य काव्यम न ममान न चीरियते कि लुक एट दिस नेचर विच डॉट डाईज एवर इज ओनली बुक ऑफ धर्म बाकी तो एक्सप्लेनेशन तो इस प्रकार वही भस्मी जो अन्न बनी वही अन्न यज्ञों के द्वारा रक्त मांस के कणों में बदल गर्भ के क्षीर सागर में पुनः शिशु का रूप लेने लगे यूं अग्नि परीक्षाओं द्वारा लौटी कौन धरती की बेटी जानकी एक सीता अनेक परीक्षा और जब बालक की दे गर्भ के क्षीर सागर का माया रहित क्षेत्र का परित्याग कर पुनः माया में प्रवेश करी अर्थात जन्म हुआ बच्चे का धनुष भंग हुआ धनुष भंग हुआ आत्मा श्री राम ने पुनः वरण किया इसका कि शायद इस बार ये जीव ये बुद्धि ये प्रवृत्ति ये प्रकृति दस इंद्रियों को रथ नकेल डाल दस इंद्रियों को रथ दशरथ मार्ग का अनुसरण करे तो विष्णु की लक्ष्मी बन क्षीर सागर में शेष शयन करे अन्यथा एक को पुनः धरती में समाना होगा जब तक ये दे राख बन के धरती में नहीं समाएगी लव और कुशा में कैसे लौट पाएगी लव कुश कैसे होगा तो जीवन जड़ता और विनाश आत्मा प्रकृति और माया श्री राम सीता और राम कथा है आपकी इसी को भगवान त्रेता युग में युगिन महाविष्णु स्वयं अपनी विभूतियों के साथ श्री राम प्रकट होते हैं और लीला करते हैं उस लीला को हम अंतिम छोर से लेते हैं तब बीच में आएंगे ये थोड़ी भूमिका दे दी है कि जिससे आप ये समझ सकें कि मैं आपको आपी की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन उसका एक सामाजिक कथा का वो रूप भी दे रहा हूं, जिसमें आपके संदेह संदेह भरे पड़े हैं और सौभाग्य से श्री राम की कथा भले ही उदाहरणार्थ आई है चारों वेदों में उदाहरण के रूप में यदा यत्र तत्र बहुत बार आई है और उसी से ही जब से संकलित होती है तब हमें पता चलता है कि मुनि याज्ञ की मूल कथा क्या है जो समय के अंतरालों के साथ विशेष करके जब मिडिवल हिस्ट्री में इसमें बहुत से परिवर्तन हुए तो मैं उसी कथा को लेके चल रहा हूं कि युद्ध समाप्त हो चुका है हुँ? चले युद्ध समाप्त हो चुका है रावण भी अपनी अंतिम अवस्था को पा गया है सप्तीपति दशानन रावण धराशाही पड़ा है श्री राम बीच महासमर में उन लाशों के बीच में खड़े हैं। चारों ओर एक बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है जलती चिताएं चील कौए और बाछ नोचते लाशों को और बीच में खड़े मैं यहां से इसका कथा आरंभ दे रहा हूं श्री राम खड़े हैं वहां पर युद्ध समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी एक बड़ा भयंकर युद्ध है जो राघवेंद्र के अंतर हृदय में चल रहा है एक अंतर द्वंद्व में फंसे हैं श्री युद्ध राम रावण युद्ध से भी भारी है ये युद्ध है धर्म की मर्यादा का ये युद्ध है एक निर्णायक घड़ी का एक युद्ध है बहुत भयंकर। लक्ष्मण और विभीषण जी जा चुके हैं जानकी को लेवाने श्री राम तुम्हें निर्णय लेना है एक असुर के द्वारा अपहरित अबलह के प्रति क्या निर्णय होना चाहिए धर्म का क्या मर्यादा है धर्म की और उसका क्या पालन होना चाहिए एक और लोक अपवाद है एक कुल की मर्यादा की बात है तो दूसरी ओर यज्ञ के समय विवाह के समय यज्ञ के, के संकल्प और कसम है और इससे भी ऊपर है कि जो आज तुम करोगे उसका चलन काल तक रहेगा क्योंकि बड़ा जो करता है छोटे फिर उसी का अनुसरण करते हैं तो राम तुम्हें धर्म के हित में समाज के हित में राष्ट्र के हित में आज उसी सत्य मर्यादा को प्रतिपादित करना है राम तुम्हारा क्या निर्णय होगा क्या तुम जानकी को स्वीकार करोगे अथवा अस्वीकार करोगे आज एक भयंकर युद्ध में राम समाये हुए हैं राम को निर्णय लेना है क्षण समीप हो रहे हैं वे ही होंगे दो विपरीत धर्म की मर्यादाओं के बीच में राघवेन्द्र फंसे हैं आप सब उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं ना? अब मैं पूछता हूं वो कौन सी मर्यादा थी जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहना है क्योंकि भक्त, जन भक्त भाइयों के प्रिय तो बहुत से राजा हुए फिर अलग से वो मर्यादा कथा क्या थी वो आज सुना रहा हूं आप जिसके कारण रागवेद मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे वो मर्यादा कथा दे रहा हूं कि आपको निर्णय लेना है क्या होगा राम महामुनि वशिष्ठ का ध्यान करते हैं और तभी गुरुकुल के वो क्षण उभरते हैं जब वेद का ज्ञान करते समय ऋषि ने उन्हें ऋचाओं में वेद का अमृत पिलाया था तो उसकी एक ऋचा उभरती है वेद की क्योंकि कथाएँ वेद की हैं चाहे भगवान श्री राम की है कृष्ण की है चौथ आना तीन सुख समाप्त होते चौथे सुख में हम आपको श्री कृष्ण की कथा में ले लेंगे क्योंकि वो सारी कथा गीत गोपियों की है वस्तुता वेद को ऋचाओं का, का स्पष्टीकरण इन लीला कथाओं में था बालकों को हम वेद की ऋचाए लीलाओं के माध्यम से ही पढ़ाते थे दुर्भाग्य से वो गुरुकुल की व्यवस्था समाप्त हो गई तो फिर आपने इसके मन चाहे प्रयोग आरंभ कर वो ऋचा प्रकट होती है जो ऋषिवर ने पढ़ाई थी उसको स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पढ़ाई थी वो ऋचा है अश्री ग्रमेंद्र गिरा प्रति त्वाम उदास वृषभम पदे अभिक्षीर सागर मंथन की कथा हम आपको सुनाएंगे हाँ उसी का इस में चर्चा है तेगिरा, तेगिरा से रहित हो गया ग्रम वो विश। ते जो तेरी पर आया हे महाशिव जिस विश का तूने पान किया उस विश का विनाश हुआ प्रति त्वाम उदासके प्रत्युत्तर में तुमने संपूर्ण सचराचार को मोद मंगल और आनंद दिया निर्भय किया यदि उस विष का तू पान न करता है शिव तो सारा सचराचार नष्ट न हो गया होता बोलो हां क्षीर सागर मंथन की आपने कथा सुनी है ना हाँ सुना रहे हैं ना हाँ चल रही है वही कथा चल रही है हाँ हम उसका रहस्य सुनाएंगे आपको यदि समय होगा हाँ नहीं तो कथा तो आप लोग सुन ही रहे हैं तो कहा अश्री ग्रामेंद्र ते उत्पत्ति अश्री श्री माने उत्पत्ति अमाने रहित उत्पत्ति से रहित हुआ ग्रम ग्रम माने विष अश्री ग्रामेंद्र हे महान उस विष का विनाश हुआ ते जो तेरी जिब्वा पर आया प्रति तुम उदासत और उस विष को पीकर प्रत्युत्तर में तुमने सारे लोगों को सारे संसार को निर्भय किया हे भोले भंडारी हे शिव अजोषा वृषभम पति हे वृषभ पति हे वृषभ केतु हे महाशिव तेरी ये कहानी अज ओषा अजर अमर हो गई प्राता की किरणों की भांति हर और फैलती चली गई कि आज भी यज्ञ की ज्वालाएं प्रलय की अग्नियां जो तेरा रूप है हर पेड़ों के गर्भ में समाज के त्याग जो विश्व को मल आदि को जब जलाती हैं, ग्रहण करती हैं, उसका विष का पान करती हैं तो प्रति तमाम उसी के बदले में सुंदर फल रसीले अन्न और पावन वनस्पतियां देती हैं यदि यह धड़कन न होती सचराचर में तूने ने विषपान करके ये दिशा ना दिखाई होती सचराचर को तो आज यहां उत्पत्ति कहां होती ये सचराचर कहां होता ये पेड़ पौधे ये जीवधारी कहां होतेन्द्र ते गिरा प्रति त्वाम उदास अजोषा वृषभ पते और जब तूने तेरी यज्ञ की ज्वालाओं ने सचराचर को भारा पतन को पावन किया इसीलिए तो तू पतित पावन कहलाया तो राघबेन्द एक निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि धर्म की राह तो पतित पावन है किसी को पतित कहने की नहीं है पतन को भी पावन करने की है राघवेन्द्र ने निर्णय ले लिया है वे प्रतीक्षा में हैं जानकी के लौटने की उधर लंका में चलते हैं हम आज सारी लंका करुण क्रंदन में विलाप में छाई हुई है हरो विधवाओं की भीड़ है जो अपने पतियों के साथ ही जल जाना चाहते हैं चारों ओर करुण विलाप और क्रंदन है टूटे सांच, टूटे संगीत हर ओर एक पीड़ा है एक अजीब उबला हुआ हाँ कसक कसक रहा सा समय है किसी को किसी की सुधि नहीं है सब हताश हैं पराजित हो गई है लंका भयंकर नरसंहार हुआ है चारों ओर हताशा है भय है विलाप है जानकी जी अशोक वाटिका में मौन पत्थर की शिला सी बैठी है। महा महिमा मई मौन है स्थिर है स्तब्ध है लक्ष्मण जी ने उसके शीरी चरणों में अपना सर रख दिया है और अश्रु जल से उसके पांव धोए जाते हैं बुलाने का आवाहन है कि मां अब लौट चले जान की स्त है मौन है अटल है लेकिन उसके अंतर में तो भयंकर तूफान चल रहे हैं जानकी को भी तो नारी मात्र का प्रतिनिधित्व करना है वो आधुनिक नारी तो नहीं है ना वो तो लक्ष्मी है जानकी है और उसे एक नारी के आदर्श को सुशोभित करना है जानकी पूछ रही अपने आप से जानकी तो उस महामानव का आज सामना कैसे करेगी हाँ, वह आज की स्त्री नहीं है कि राम ने ये क्यों किया ऐसा नहीं कहती है कि जानकी आज तो उस महामानव का सामना कैसे करेगी दृश्यों को अपने अंतर में उभारो सत्य एकदम समझ में आ जाएगा कि तू आज उस महामानव का सामना कैसे करेगी जानकी जब तेरा नाम लेकर लोग अनजाने ही शब्द और कीचड़ उछालेंगे और उसकी सुंदर मुखमंडल की वो महिमा मई वो मनो उनकी इसकी मुखाकृति होगी बुझेगी जानकी क्या तू सह पाएगी उस अपमान को जो राघवेंद्र की श्रीमुख पर आएगा जानकी आज तो उस महामानव का सामना कैसे करेगी जानकी को लगता है कि सागर के किनारे आकर अब नौका डूबना चाहती है जानकी रघुवंश का बलिदान लेकर उन पर भार बनकर क्या तू जीना चाहेगी जानकी जानकी पूछती है स्वयं से जानकी नारी मात्र का आदर्श है दुर्भाग्य से ये कथाएं गुलामी के अंतरालों में बदली गई खाली समाज को भयभीत करने के लिए कि जो जाएगी वो जला दी जाएगी वगैरह वगैरह लेकिन ये कथाएं सत्य नहीं है जो मानस में आप पढ़ते हैं ये मूल कथा है जो मैं आपको दे रहा हूँ गोरी और जानकी ने निर्णय ले लिया है कि उसे क्या करना है पालकी में बैठ गई है जानकी बहुत सी स्त्रियों ने बहुत बहुत कुछ कहा है जो उनकी सेवा में थीं बहुत बहुत सी ने बहुत कुछ क्षमा मांगी है लेकिन जानकी ने तो कुछ भी नहीं सुना है राघवेंद्र की मनोहारी छवि उसके नेत्रों में बसी है अतीत के सारे क्षण उभरते हैं और शून्य बन जाते हैं प्रथम मिलन अयोध्या की दृश्य और मौन जानकी हर क्षण राघवेंद्र के दर्शन करती हुई एक भयानक निर्णय के साथ बढ़ी जाती है जान की विचारों में खोई है उसे नहीं पता कि वो कब रागवेंद के पास पहुंच गई है पालकी रुक गई है और जानकी विचारों में खोई है तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है श्री राम के कि जानकी बाहर आओ हम जीत गए हैं पापी अपनी दशा को जा चुका जानकी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो लड़खड़ा जाती है संभालने के लिए राम हाथ आगे बढ़ा देते हैं तो वो घबरा कर पीछे जाती है कहा जानकी ऐसा क्यों तुम मेरे साथ अयोध्या वापिस चल रही हो हम शीघ्र वापिस जा रहे हैं तो जानकी छिटक कर पीछे हट जाती है कि नहीं रागवेन जानकी ने जीने के सारे अधिकार खो दिए जिसे एक असुर ने बाह पकड़कर खींचा हो वो जानकी अब अयोध्या लौटने के योग्य नहीं है रागवेण जानकी की, की गति तो इन ज्वालाओं में है इन चिताओं की जलती लपटों में है रागवेण आपने उचित किया पापी को दंड दिया वो आपका धर्म था लेकिन जानकी को अयोध्या लौटा कर ले जाना आपका धर्म नहीं नारायण मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही के रूप में समाहित आप ही के रूप रसमाधु में बसी अंग प्रत्यंग आपकी शोभाओं को देखती अग्नियों का वरण करूं और आशीर्वाद दें कि जब कभी जन्म हो आप ही के पावन चरणों की दासी बनो मुझे आशीर्वाद दें आज्ञा दें देव कहा जानके जो कुछ मैं कर रहा हूं वही धर्म की मर्यादा है तुम्हें मेरे साथ वापस आना है कहा राघवेंद रघुकुल का भार बनकर जानकी न लौट पाएगी एक क्षण भी तो न जी पाएगी नारायण ना अब मोवश ऐसा कह रहे हैं आप ऐसा मत करें और मुझे इन्हीं ज्वालाओं में प्रवेश करने दें तो राघवेंद्र ने कहा नहीं जानकी जो धर्म की मर्यादा है मैं उसी को धारण कर रहा हूं जानकी ऐसा करके तुम न जाने कितनी अबलाओं का आहित करोगी क्योंकि कल यही परंपरा बनेगी और कितनी मासूम अबलाओं को भोली अबलाओं को जिनका कोई दोष नहीं है समाज उन्हें जलाने लगेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लौटाओ कथा क्या थी और रूपक क्या बन गए गुलामी वरदान नहीं अभिषाप ही हुआ करती है और क्षुद्रमती के लोग अपने ही सदग्रंथों के साथ श्रद्धा के साथ भी बात किया करते हैं जानकी ने कहा नहीं यह संभव नहीं है नारायण आप मुहा सकते हैं कहा मैं धर्म की राह पर हूं जानकी ने कहा मुझमें साहस नहीं और श्रीराम के द्वारा रोकने पर भी वो नहीं मानती है वो कहती है वो अग्नियों में प्रवेश करेगी तब वहां स्वयं अग्नि देव प्रकट होते हैं उन्हीं लप्टों में और वो कहते हैं कि जानकी श्रीराम ही सकते हैं धर्म की राह किसी को पतित कहने की नहीं है जानकी धर्म तो पतित पावन है स्वयं श्री राम तुम्हारी मर्यादा अनंत काल तक रहेगी और तुम इसी मर्यादा के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे और हे जानकी तुम चाहो तो अग्नियों में प्रवेश करो मेरी ज्वाला तुम्हें कभी नहीं जलाएगी और दोनों को आशीर्वाद देकर स्वयं अग्नि देव अंतर ध्यान हो जाते हैं तब राघवेंद्र कहते हैं जानकी से कि जानकी अब तो अग्निदेव ने भी मेरा समर्थन किया है तुम्हें वापस अयोध्या चलना ही होगा मैं मात कुशल्या को वचन दे के आया था कि तुम दोनों को साथ लेकर ही लौटूंगा तो जानकी कहती है कि नाथ मैं अभी भी साहस नहीं कर पा रही हूं मैं अभी भी साहस नहीं कर पा रही हूं यदि आप मुझे साहस देना चाहते हैं तो आज आपको इन अग्निहियों के सामने एक संकल्प लेना होगा ये जानकी ने कहा है कहा क्या संकल्प चाहती हो कहा जब भी मेरे नाम को लेकर कोई भी रघुकुल पर कलंक का कीचड़ उछालेगा आप तत्ण मेरा परित्याग करेंगे राजवेद आप कतई मोह नहीं करेंगे ये वचन दें तो मैं चल जान की नारी मात्र का आदर्श रख रही है और राघवेंद पुरुष मात्र का आदर्श रख रहे हैं और आप उन लीलाओं में छेद ढूंढ रहे हैं क्यों क्योंकि मध्यकाल में हमें कोई तुलसीकृत मानस नहीं मिली थी आ, बनारस से और सब जगह से हमने हस्तलिखित कापियां इकट्ठी करी थी और तब गीता प्रेस गोरखपुर में छपी थी सब लोगों ने बैठकर और कुछ कापियों में ही खाली ये चौपाई थी जिसे आज आप बिल्कुल ब्रह्म वाक्य बनाए बैठे हैं कथा यह है कहा कि आप संकल्प लें कि जब भी रघुकुल के नाम पर कोई कलंक और कीचड़ उछालेगा जानकी के नाम को लेकर राघवेंद्र आप मोह नहीं करेंगे आप तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे राघवेंद्र ने कहा जानकी फिर हम एक नहीं दो संकल्प लेंगे क्या कहा हम दो संकल्प लेंगे जो संकल्प तुम दे रही है वो तो लूंगा लेकिन राम एक संकल्प और लेता है कि जिस दिन जानकी तुम्हारे पवित्र चरित्र को लेकर समाज कीचड़ उछालेगा राम की मर्यादा को अस्वीकार करेगा राम अपनी मर्यादा को अपने में समेट करके सरयों में प्रवेश करेगा अवध का परित्याग कर देगा यह दूसरा संकल्प था जो राघवेन्द्र ने लिया जिसके कारण सरयू समाये थे और भगवान श्री राम जान कीजिए लक्ष्मण के साथ अवध को लौटे भगवान श्री राम भरत का मिलाप हुआ और वे सिंहासन पर सुशोभित हुए समय बीतता जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त है प्राथा का समय है कुछ वर्ष उपरांत जानकी जी गर्भवती हैं मातृत्व को प्राप्त हो रही हैं। उनकी देह की कांति और भी अधिक ज्योतिर्मय हो उठी है प्राथा काल का समय है रथ पर राघवेंद्र के साथ भी बाहर निकली हैं घूमने के लिए जानकी जी ने रथ की लगाम पकड़ ली है रथ अयोध्या के मार्गों से होता हुआ सरयू की ओर जा रहा है तभी एक दुर्गंध भरा कीचड़ का एक वाक्य जो एक पति ने अपनी पत्नी के लिए कहा है जानकी जी का नाम लेकर कि मैं राम नहीं हूं जो तुझे घर में रख लू वगैरह वगैरह जो लिखा है वो सच है राघवेन्द्र ने जल्दी से लगान छीनी है और रथ को दौड़ाया है लेकिन जो होना था वो हो चुका है विवाह की जानकी के कानों तक पहुंच गए दोनों वहीं से मौन हो गए दोनों तड़प उठे जानकी मन ही मन बोलती नहीं है खामोश है वो फिर फिर प्रार्थना कर रही है कि रागवेंद अपने संकल्प को न भूलना प्रभु जानकी के त्यक्त होने का समय आ गया है मोहश कहीं अनसुना न करना इस बाकी और रागवेंद अपने अंतर में तड़प रहे हैं कि जान की काश तुमने मुझसे वो संकल्प न लिया होता, उन निर्जन वनों में अकेली कहां रहोगी तुम तो? दोनों मौन हैं, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते हैं लेकिन दोनों में साहस नहीं है एक दूसरे के सामने खड़े गोविंदारे लौट आए हैं राघवेन्द सारा दिन उनका राजकार्यो में बीता है अंतर में द्वंद्व चलते रहे और जानकी का राजमहल के मंदिर में अंबा के चरणों में बीता है राघवेंद का अंतर बार बार कचोटता रहा है मन ही मन पुकारते रहे हैं कि जानकी काश तुमने मुझसे वो संकल्प न लिया होता और जानकी का अंतर तड़प कर कह रहा है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम आज मर्यादाओं को कलंकित ना होने देना हे रघुकुल तिलक संकल्प याद रखना प्रतिज्ञा खंडित ना हो जाए मोह वश कहीं विपरीत ना हो जाना राघवेंद आपकी कठिन परीक्षा है लेकिन ये परीक्षा देना रात्रि आई है राघवेंद्र ने लक्ष्मण को बुलाया है लक्ष्मण जी बधा रहे हैं दृश्यों को अंकित करते चले सब स्पष्ट हो जाएगा कहा लक्ष्मण आज जानकी को फिर बन जाना हो तो लक्ष्मण जी चौक उठते हैं कि यह आप क्या कह रहे हैं जिसे स्वयं अग्नि दे, देव ने निष्पाप कहा है पवित्र कहा है जिसकी सतीत्व को अक्षुण कहा है आज उसे फिर क्यों अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए त्यक्त होना होगा कहा इसलिए कि जनमानस ने मेरी मर्यादा पर संदेह कीचड़ उछाले कहा भैया ये तो अन्याय कहा लक्ष्मण काश मैं इस अवध का सम्राट ना होता और वो साम्राजी ना होती तो उसे बन नहीं जाना होता लेकिन जब मैं सम्राट हूं वो साम्राजी है हम जन जन के सम्मान के अधिकारी हैं तो उनके संदेहों का निराकरण करना भी तो हमारा दायित्व है धर्म है इसलिए आज जानकी को जाना ही होगा लक्ष्मण जी रोने लगते हैं बिलख पड़ते हैं ये भाई जानकी का यदि आप परित्याग करोगे तो रघुकुल पर और अधिक कीचड़ उछलेगा क्या आप ऐसा नहीं सोचते कहा कि लक्ष्मण सोचने न सोचने की बात नहीं है तुम जानकी को ले जाओ और वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के समीप उतार देना कुटिया में न ले जाना क्योंकि वे महा नहीं है वे न जाएंगी लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा तो रागवेन थोड़ी भारी आवाज में कहते हैं कि लक्ष्मण ये भाई राम की बात नहीं ये सम्राट राम का आदेश है और राज आज्ञा की अवहेलना कदापि सहन ना होगी लक्ष्मण जी सर झुका लेते हैं और तड़प कर उत्तर देते हैं कि भैया राज आज्ञा का पालन होगा सम्राट की आज्ञा का पालन होगा और फिर लौट करके बिलखते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण मर गया भैया लक्ष्मण मर गया और चले जाते हैं लक्ष्मण जी रथ लेकर महल में आते हैं अंतर में पीड़ा है कि मां आज मैं तुम्हें फिर कहां लिए जाऊंगा कहां लिए जा कैसे कहूंगा जानकी जी से कि आज उनको वनवास हो गया है वे हो गए जब वे पहुंचते हैं तो वे स्तब्ध रह जाते हैं कि जानकी जी तो स्वयं साधारण वेश में हैं संपूर्ण आभूषणों का परित्याग कर जैसे वो अनजाने ही मौन ही उसकी प्रतीक्षा कर रही है बिना कुछ कहे जानकी रथ में बैठ जाती है और रात के अंधेरों को चीरता वो रथ अवध से बाहर चल देता है गोविंद टुकड़े टुकड़े जुड़ते हैं वेद में तब ये कथा होती है प्रकट गोविंद हरिओ नारायण लक्ष्मण जी रथ दौड़ाते जा रहे हैं और उनके नेत्र बरस रहे हैं कि मां मैं तुम्हें कहा लिए जा रहा हूं किसके साथ अंधेरों को चीरता रथ भागा जा रहा है वाल्मीकि की ऋषि कुटिया के बहुत पहले ही वन में जानकी जी ने कहा है लक्ष्मण रथ रोक इस बीच में इतने दिन रथ रुकता रहा चलता रहा है लेकिन न जानकी जी कुछ बोली है न लक्ष्मण ने कुछ कहा है दोनों मौन रहे हैं क्योंकि उनके अंतर जो बोल रहे हैं भीतर जो द्वंद्व चल रहे है। तूफान कहा जान जानकी जी ने कहा लक्ष्मण रथ रोको तो, रोका उतर गई कहा लक्ष्मण है तुम वापिस जाओ रथ को लौटा ले जाओ तो लक्ष्मण जी बिलख पड़े हैं उनके चरणों से लिपट गए कि माँ मैं राघवेंद से क्या आया हूं कि लक्ष्मण मर चुका है मां मुझे अपने चरणों से अलग मत करो मुझे यहीं रहने मैं भैया राम से कहा आया हूं कि भैया आज लक्ष्मण मर गया भूल जाइए कि कोई आपका भाई था जो लक्ष्मण था तो तड़प कर जानकी तब कहती है कि लक्ष्मण तुमने बड़ा न्याय किया है तुमने ये क्या कर डाला अरे आज राम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है लक्ष्मण तुम नहीं जानते ये निर्णय मेरा था राम का नहीं कि जब भी रघुकुल पर कोई भी कलंक का कीचड़ उछालेगा स्वाभिमाननी जानकी रघुकुल का बलिदान लेकर एक क्षण नहीं जीना चाहेगी वो त्यक्त हो जाएगी वो कोई भिखारिन नहीं है वो नारी है और नारी मात्र का आदर्श है मैं क्या कहूं कि आज की नारियां क्या सोचती हैं क्या कहती हैं लक्ष्मण तू नहीं जानता कि आज वो कितने अकेले हो गए रागवेण और तू उनको ऐसा क्या क्या गया अरे वे टूट गए हैं दिन भले उनका राज महल में राज सेवाओं में बीत जाए लेकिन सुबह और शाम का सोनापन किस कदर खाएगा लक्ष्मण तुम तत्क्षण लौट जाओ और एक शब्द न कहो और उनकी परछाई बन जाओ लक्ष्मण राम खंडित हो रहे हैं जाओ उन्हें सहारा दो लक्ष्मण जी नहीं मानते तो अपनी सौगंध देकर जानकी जी लक्ष्मण को लौटा देती हैं जब लक्ष्मण जी लौट कर आए हैं तो राघवेन्द्र ने पूछा क्या जानकी वन में ही उतर गई उन्होंने कहा भैया तो राघवेन्द्र ने उस मुकुट को उतार करके लक्ष्मण के हाथ में देते हुए कहा है कि लक्ष्मण ये कांटों का मुकुट अब सहन नहीं होता अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करो राम सरयू में प्रवेश करेगा अब यहां भी बड़ी विचित्र बात है बिलख कर रो उठते हैं लक्ष्मण कि भैया ये आप क्या कह रहे हैं ये तो अनर्थ है कहा लक्ष्मण हम अपनी मर्यादा में लिपट कर सरयू समाएंगे राम अश्वमेध यज्ञ करेगा दुर्भाग्य से मिडिल ईस्ट में इतिहासकारों का पता नहीं कैसे बुद्धि के लक्षण हुआ तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अर्थ लगा लिया कि सम्राट सारी धरती पर युद्ध करके विजय करते हैं अश्वमेध यज्ञ का रहस्य बताते हैं आप आमाने होता है रहित स्वामाने मृत्यु है ना? अश्व अर्थात जो अजर अमर आत्मा है उसमें मेध करना प्रवेश करना उसे अद्वैत करना क्या कहलाएगा अश्वेध यज्ञ करना ये पता नहीं इतिहास में कहां से कल्पनाएं आ गईं हम नहीं जानते हैं अश्वमेध यज्ञ हम सब करते हैं जब तक हम अश्वमेध नहीं करते हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं होते और राजा कब चक्रवर्ती सम्राट होता है जब वो सन्यासी होता है क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो तो राजा सारी धरती भी जीत ले वो शत्रु रहित कैसे होगा बोलो हा एक विलक्षण बात है इतनी भ्रांतियां भरी हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इनका अब निर्वाह होगा जो कई काल तक सैकड़ों वर्षों तक आप लादते चले आए अनजाने ही और धर्म के, के रूप को विकृत करते रहे प्रत्येक राजा राजा कार्ती मत समझिए केवल राजा आप आप आप हर एक ग्रहस्थ गुरुकुल के बाद ग्रहस्थ को प्राप्त होता है और ग्रह के बाद वानप्रस धर्म को धारण करता है जो बारह वर्ष का होता है और एक वर्ष का अज्ञातवास होता है कि बारह वर्ष तक वो अपरिग्रही होकर राजपाठ का परित्याग करके वानप्रस्थी बन करके अपने गुरु के आश्रम में भले अपने ही राज्य में रहेगा वेदाध्यन करेगा स्वाध्याय करेगा और प्राणी मात्र की सेवाओं में अकिंचन होकर सेवा करेगा इसको कहते हैं वानप्रस्थ आजकल तो वानप्रस्थ धर्म ही कहते हैं हमें गुरु धारण करा लो गर्थ में गुरु बन जाते हैं एक नई एक से एक पार्टियां चली हैं क्या कहें कि धर्म के विलोम ही धर्म हो रहे हैं आज तो 12 वर्ष का वानप्रस्थ और अज्ञातवास एक वर्ष के अज्ञातवास के उपरांत पुनः राजा प्रकट होता है यह राजस्ई यज्ञ करता है पहले इसीलिए पांडव भी यहां राजस्ई यज्ञ करते हैं राजश का अर्थ है जी होती राज माने ज्योति तो राज माने ज्योति अध्योति माने उत्पन्न होना ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह में जा रहा हूं राजा हूं तो अब निमित राजा हूं। पुत्रों को अधिकार दे दिया जाता है हा? भाई हो तो भाई को दे दिया बेटा ना हो मैं केवल निमित राजा हूं अन्यथा मैं वाना ले रहा हूं मैं अब श्री हरि के निमित्त प्राणी मात्र की सेवा करूंगा हाँ, तो भूमि शयन करूंगा गुरु के आश्रम में रहूंगा उन्हीं के संरक्षण में रहता हुआ अपने राज्य की प्रजाजनों की सेवा एक अकिंचन के रूप में सभी प्रकार से ऐसे करूँगा जैसे आत्मा परमेश्वर स्वयं सचराचर की करता है मैं उसका रिहर्सल करूँगा वानाप्रस लूंगा बड़ा रिहर्सल करूँगा इस प्रकार वर्ष का वानाप्रस करने के बाद एक वर्ष का जब वो अज्ञातवास कर लेता है तब वह अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करता है कि मैं नित्य आत्मा में मेध करने जा रहा हूं अर्थात सन्यास को जा रहा हूं सरयू में प्रवेश करने जा रहा हूं सरयू शब्द का होता है वायु हाँ अमर कुश देखना मिलेगा हाँ सरयू माने जहाँ जल है नदी का नाम है लक्षार्थ नाम नदी है तो शब्दार्थ क्या है वायु हाँ देखना उसे मिलेगा हाजा हा, तो सरयू में अर्थात अब उस वायु में विलीन होता है सन्यासी होता है वो सचमुच नदी में प्रवेश करता है तो क्या करता है कि वो अश्वमेध यज्ञ की जब घोषणा करता है तो सभी राजाओं के पास सूचना जाती है राजा होगा तो राजाओं के पास भेजेगा व्यवसायी होगा तो अपने सभी व्यवसायियों के पास भेजेगा ब्राह्मण होगा तो अपने सभी हां उनके पास भेजेगा जो यथा यथा होगा भेजेगा अपने पास किस भावना से महाराज में अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूं अर्थात अपने वर्तमान को यहीं जलाकर भस्म करने जा रहा हूं अग्निवेश होने जा रहा हूं हो सकता है आप में से किसी के मन में कोई मेरे प्रति कुंठा अतीत की बाकी हो कहीं आपने कसम खा रखी हो मुझसे बदला लेने की तो आप जो कुछ करना चाहो आज समय है क्योंकि कल यज्ञ के उपरांत अपनी चिता जलाने के बाद जब मैं सन्यासी हूंगा तो आप मुझे मार के भी नहीं मार पाओगे क्योंकि जब मारने आओगे मैं तो आप में नारायण देखूंगा तो मुझे मार के आप ही मर जाओगे हाँ इसलिए आप में से जिसका जो भाव है वे पधारें तथा जो मेरे साथ ही सूचनाएं हाँ। राजाओं के यहां से जो कर्मचारी हैं वो सभी राजाओं के पास लेके जाते हैं और जो घर के व्यक्ति होते हैं राज मतलब राजपरिवार के परिवार के व्यक्ति होते हैं वे संत ऋषि और मनीषियों के यहाँ जाते हैं कि वे पधारें और आशीर्वाद थे कि महाराज आज राजपाठ का तो परित्याग वो पहले ही कर चुके थे तेरह वर्ष पूर्व ही अब वो हाँ ज्योतियों में ले होने के लिए अश्वमेध करने के लिए इसी अश्वमेध का ही दूसरा नाम साउथ में इसको यहाँ अश्वमेध कहते थे तो दक्षिण भारत में अथर्वण ऋषि के काल में इसी को गोमेद कहा गया गो माने जो थी मेदमाने प्रवेश पुनः आत्मा में प्रवेश है न कि गायों को उसके साथ जो उठपटांग बोलते हैं तो मैं जा रहा हूं ऐसा बोलकर सबको सूचना जाती है तो सभी राजा आते हैं तो उनमें एक राजा के पास जब सूचना जाती है कि अरे वो तो अश्वमेध भी कर रहा है और मैं अच्छा सोया रहा और मैंने तो कसम खाई थी कि मैं इसे युद्ध में मारूंगा तो उसका चेहरा उदास हो जाता है तो अपने बेटे को तुरंत गद्दी पर बिठाता है चंद सैनिक लेके वो भी आता है मृत्यु तिलक लेकर कि अगर मैं तुझे मार नहीं पाया तो मारना भी तो नहीं चाहता तो मैं तेरे हाथों से ही मर जाऊँगा क्योंकि संकल्प रहित प्रतिज्ञा को खंडित देख करके भी तो मैं जीना नहीं चाहूँगा इसलिए वो राजा भी पधारते थे और वे राजा के साथ उनका युद्ध नहीं होता था बाकी राजा जो आए होते थे उन्हीं के साथ वो थोड़ी देर युद्ध करते थे और मारे जाते अकेले होते थे हाँ बाकी सैनिक केवल उनके पार्थिव को लौटा ले जाने के लिए उनके साथ रहते थे ये एक परंपरा थी परिपाटी थी कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाया तो मुझे जीने का अधिकार भी तो नहीं है और वानप्रस से पूर्व जब मैंने इसे मारा नहीं तो अब मुझे मारने की भी नैतिकता नहीं है तो मैं मार नहीं सकता तो मर तो सकता हूँ वीर को किसी श्रीमान के हाथ से जाऊँगा तो इसलिए वो राजा भी चल देते थे ऐसी परंपराएं रही ना कि धरती को नष्ट करते थे राजाओं को पराजित करते थे ये कल्पनाएं कहां से आईं हम नहीं जानते हैं क्योंकि इसका कई वर्णन आदि ग्रंथों में अथवा किसी परिपाटी में नहीं है तो जब राम ने कहा कि वह अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो लक्ष्मण तो बिलख पड़े और वे दौड़कर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए कि ऋषि भर आप बचाए श्री राम ने देखा ही क्या है पहले चौदह साल का बनवास और कुछ वर्ष और फिर जानकी जी का परित्याग और आइए अश्वेध यज्ञ कर रहे हैं सरयों में प्रवेश कर रहे हैं इन्हें रोकें तो वशिष्ठ जी कहते हैं वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण ऋषि और ईश्वर सुख भोगने नहीं पीड़ा लेने आते राघवेंद्र को रोक पाना अब संभव नहीं है कहा तो लक्ष्मण ने कहा कुछ तो कीजिए। भरत भी उनके साथ पहुंच गए जब उनको भी पता चला कि राघवेंद्र ने मुकुट का परित्याग कर दिया सिंहासन छोड़ दिया है राम ने जानकी की जाते भरत ने कहा ब्रो रोकिये उन्हें वो कह रहे हैं कि पहले ही चौदह वर्ष का वाना प्रस कर चुके हैं इसलिए वो सीधे अशुमेध यज्ञ के अधिकारी हैं वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है हम चलते हैं हम प्रयास करेंगे कि कुछ वर्ष रुक ले उनको तो वशिष्ठ मुनि ने वहाँ जाकर कर ये मर्यादा दी कि पहला जो चौदह वर्ष का वनवास था उसे वानाप्रस नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके बाद तो तुमने सिंघासन लिया इसलिए तुम्हें सिर्फ 11 वर्ष का ही वानप्रस धर्म धारण करना होगा उसके प्रत्युत्तर में 10 वर्ष का, का वानप्रस एक वर्ष का अज्ञातवास और 11 वर्ष के उपरांत तुम अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी हो वशिष मुनि ने भरत और लक्ष्मण जी के कहने के कारण ही यह व्यवस्था दी राजस्व यज्ञ की घोषणा उधर देखिए कि जानकी जी जब वन में पहुंचे अकेली शून्य में लक्ष्मण लौट गया हाँ उस दृश्य को भी उभारते चले तो जब जानकी जी सुनसान वन में खड़ी है अकेली सारा अतीत शून्य है वर्तमान भी शून्य हो चुका है और भविष्य का कहीं पता नहीं वे गंगा के समीप आती हैं नदी के गंगा नदी के तट पर आती हैं जान और वहाँ मौन प्रार्थना करती हैं गंगा से कि हे माँ ये परित्यक्ता आज आपके सामने है अग्नि देव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि लपटें भी मुझे नहीं जलाएंगी और जीवन एक भार बन चुका है मैं चाहती हूं कि तुम्हारी ही पवित्र गोद में मुझे शरण मिल जाए माँ मुझे स्वीकार करो तो जानकी जी जल की धाराओं में प्रवेश करती हैं तो जल फट जाता है और तभी वहाँ वाल्मीकि ऋषि आते हैं क्योंकि उन्हें स्वप्न में स्वयं गंगा दर्शन दे कहती है कि उस देवी को ले जाओ और वो जानकी जी को वन देवी नाम देकर आश्रम में ले जाते हैं और जानकी जी इस प्रकार उस आश्रम में रहने लगती हैं वाल्मीकि तो ऋषि जानकी जी को किसी प्रकार मिन्नत करके विनय करके अपने आश्रम में ले जाते हैं और वे जानखीची को साथ ले जाते हैं कि माँ ये समय आपका शरीर त्याग का नहीं है क्योंकि रघुकुल का भविष्य आपकी देह में पल रहा है और इस प्रकार वो जानखी छी को उसी की दुहाई देकर ले जाते हैं जब राजस्व यज्ञ की घोषणा करी राघवेन्द्र ने तो हर ओर जब सब और सूचना गई तो स्वयं राघवेंद के ही छोटे भाई मुनि के यहाँ भी जाते हैं सूचना देने के लिए जब वे वहाँ वाल्मीकि जी की कुटिया में पहुँचते हैं तो साँझ ठल चुकी है और महर्षि के कहने पर वे रात वहीं बिताते हैं और ये वही समय है उसी रात जानकी जी को मातृत्व की प्राप्ति होती है पुत्रत्न मिलते हैं वे नहीं जानते कि वे उसी आश्रम में ठहरे हैं कि जहाँ भारत का भविष्य प्रकट हो रहा है जानकी जी भी उनको देखती हैं तो उदास हो जाती हैं कि तुम प्रकट तो हुए लेकिन पिता के सुख से भी एक अनजाने से अनाम वे नहीं जान समय बढ़ता रहता है रागवेंद राजसुई यदि के उपरांत राजपाट का सब कुछ परित्याग कर चुके हैं पुनः जब सिंहासन लेने की बात आई तो भारत जी नहीं माने उन्होंने कहा कि वे तो सिंहासन पर बैठेंगे ही नहीं तो एक बार फिर श्री राघवेंद्र के मुकुट को ही सिंहासन पर बिठाया गया है उनकी पादुकाओं को भी वहीं रखा गया है और भरत एक निमित्त होकर के ई राम के निमित्त होकर अनुचर और सेवक होकर के ही राज्य धर्म को धारण करने के लिए तैयार हुए हैं पीड़ा सब में सब पीड़ित है यहाँ मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि समय ये बात एक धोबी की नहीं थी क्योंकि किसी पक्ष पर आक्षेप ना हो इसलिए है इसको छिपाया गया एक बहुत बड़ा शास्त्रियों का वर्ग जो था वो राम की मर्यादा को चुनौती दे बैठा था उनका कहना था कि इस प्रकार यह मर्यादा नहीं है क्योंकि इससे तो नारी को स्वच्छता के अधिकार मिल जाएंगे और इस प्रकार का एक प्रचार भी शुरू हो गया था और शास्त्रों को सामने ला करके राम की मर्यादा की खिल्ली उड़ाई जाने लगी थी राघवेन्द्र ने अपनी मर्यादा को लपेटा और वाना प्रस्ती एक बहुत बड़ा हाँ शास्त्रियों का वर्ग था जिसने चुनौती दी थी राम की मर्यादा को और उसी के चलते रागवेन्द ने और जानकी जी ने एक कदम उठाया था यह भी सच है कि धोबी के ही वाक्य जानकी जी के कान में आए थे लेकिन वो वाक्य इससे पूर्व ही रागवेन्द्र तक पहुंच चुके थे कि एक बहुत बड़ा वर्ग राम की इस मर्यादा को खुले आम चुनौती दे रहा है और ये बात संभवतः बहुत दूर तक फैल चुकी थी जैसे कि आज भी हम में से बहुत से लोगों की मनोवृत्तियां वही मनोवृत्तियां मनुष्य तो वही है अब आप देख सकते हैं कि कल का सम्राट आज ये अकिचन बना गरीब बस्तियों में सेवा के लिए नंगे पांव जा रहा है और वे और कोई नहीं नीलाब मणियों के स्वामी श्री राम है राघवेन्द हर और अकिचन बन के सबकी सेवा कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हैं और जान के वाल्मीकि के आश्रम में वन कन्या के रूप में सेवा कर रहे हैं और उनके दोनों बच्चे लव कुश मैं उस कथा के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ हाँ वो हमारे कथाकार करें मैं सिर्फ आपको एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं लव कुछ बड़े हो रहे हैं वाल्मीकि के मन में पीड़ा है वे मानते हैं कि जानकी जी के साथ अन्याय हुआ है और वो अपने को इस बात से संतप्त है कि हमारे ही उनके ही महाकाव्य की नायिका आज अन्याय को प्राप्त हुई है वे नहीं जानते हैं कि निर्णय ही जानकी जी का स्वयं का है समय के साथ 11 वर्ष बीते हैं राघवींद ने राजस्वीय यज्ञ की घोषणा की है चारों ओर सूचनाएं गई हैं है। वाल्मीकि के पास भी स्वयं लक्ष्मण जी गए लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया राजस्वीय यज्ञ में भी नहीं आए हैं और अश्वमेध यज्ञ की जब घोषणा हुई है तो वे नहीं आएंगे कल का सम्राट एक दिन बाद एक बीत राग सन्यासी होगा उसका नाम श्री राम नहीं होगा उसका कोई अतीत नहीं होगा वो सारे अतीत की चिताओं को जलाकर सरयू में प्रवेश कर सरयू के उस पार निर्वस्त्र प्रकट होगा सुखदेव की भांति और वहाँ सन्यासी उसे अग्नियों का यह वस्त्र धारण कराएंगे अग्निवेश होगा अब ना उसके पास धनुष होगा ना बाण होगा नितांत अकेला तब कुछ आएगा एक ही दंड होगा उसके पास ब्रह्मदंड ब्रह्मदंड का अर्थ आप लोगों ने लगाया कि मुझे डंडा पकड़ लेते हैं <laughs> म्युनिसपैलिटी की तख्ती नहीं ब्रह्मदंड का अर्थ होता है आत्मा को दंड मानूंगा सहारा मानूंगा लाठी मानूंगा न दंड लेके चलूंगा <laughs> समय क्या क्या नहीं दिखाता क्या क्या नहीं देखना पड़ता है समय के अंतराल लुप्त हो रहे हैं लव और कुश 11 वर्ष की आयु को प्राप्त है वाल्मीकि ने उन्हें सारी विद्याएं सिखाई हैं और सभी प्रकार के कलाओं में भी निपुण हैं दोनों बालक सुंदर सुशील सुकुमार ज्योतिर्मय नैना विराम छवि है वन देवी के पुत्र हैं जब उनको अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिली है तभी से वाल्मीकि के मन में विद्रोह जाग रहा है और वो बिना जानकी जी को बताए ही लव और कुछ को लेकर परिक्रमा पथ पर आ गए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ता है उसकी परिपाटी होती है केवल हाँ उसी का पूरा दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले राजन जो अतीत का राजा जिसने वानाप्रस लिया है वो एक बार फिर पूरे श्रृंगार करता है सो श्री राम ने पुनः पूरे सारे अलंकार धारण किए हैं मुकुट भी धारण किया है और धारण करके वे सरयू के तट से उठकर राजमहल में आए हैं अश्व उनके हाथ में है होता है प्रतीक है अश्व उनके साथ है और वे सबसे पहले महाराज अश्वेध यज्ञ के लिए अपने रंग महल ही आते हैं क्योंकि सबसे पहले उन्हें रानियों से आगे लेनी होती है बड़ी एक मनोरम दृश्य होते हैं इसके मैं आपको दिखलाता हूं जिसे आप सब भूल चुके हैं तो सबसे पहले वो रंग महल में आते हैं और रानियों के सामने राजा आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब वो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं अर्थात अपने सारे अतीत की चिता स्वयं जलाकर अकिंचन होकर वे सन्यास को प्राप्त होंगे कल वे सब विधवा होंगे वे उनके पति न होंगे तो वे रोती हैं बिलखती हैं रोकने का प्रयास करती हैं घोड़े के आगे लेट जाती हैं कि महाराज इस रथ को अश्व को रोकते राजन उन्हें उपदेश देते हैं वेद वेदांगों का सत्य पढ़ाते हैं हाँ पूरा सृष्टि के नियम बतलाते हैं और उनको अलग करते हैं बिलकती हुई रानियों को दासियां उठा ले जाती हैं हाँ तो महाराज आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जब वो द्वार पर आते हैं तो युवराज और उनके जो पुत्र हैं वो अशोक को रोकते हैं कि पिताश्री आप इस घोड़े को यहीं रोकते हैं आप यहीं तप करें ये बरगद की छाया हमारे सर से अपनी नाक हटाए आप तप करें ही आप सारी तपस्या करें हम आपको अर्पित होकर चिएंगे हम आपको आपके तप में वेघ नहीं पड़ने देंगे आप यहीं रहें तो राजन यहाँ उनको भी उपदेश देते हैं उसके बाद अश्व को लेकर के राजन जब आगे बढ़ते हैं तो उनके भाई और सुहृद जो हैं वो सब उन्हें रोकते हैं और जब वे उनको भी उपदेश दे करके पुनः जब वो दरबार में आते हैं हाँ जहाँ उनका दरबार होता है ना जहाँ राज सिंहासन होता है वे वहाँ भी आते हैं आश्र के साथ तो सारे दरबारी सारे राजा जो होते हैं वो उनको रोकते हैं समझाते हैं कि रुक जाओ वे नहीं मानते उसके बाद जब वो राज महल के बाहर एकदम द्वार पर आते हैं सिंग मतलब तो वहाँ पर सारे ऋषि और मनीषी जिनको वो आमंत्रित करते हैं वे सवाए होते हैं वो तुरंत आदेश देते हैं राजन आश्र को रोक दो तो वह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भगवान मुझे आदेश करें मैं आतुर हूं व्याकुल हूं आत्मा के साथ अद्वैत करने के लिए संपूर्ण अतीत मेरा नष्ट हो चुका है मुझे जाने तो वो उनसे वेद वेदांगों के प्रश्न करते हैं संत ऋषि और मनीषी जान हाँ सारे ऋषि पधारते हैं वेद के ऋषि आते हैं एक जमाना था आज तो ये है ना घर से निकले और सन्यासी हो गए ऐसा <laughs> नहीं होता था हाँ तो वो सारे आ नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि तुम अधिकारी भी हुआ सु मेंज्ञ के अथवा नहीं यहाँ कोई तलवार नहीं चल रही है यहाँ जो भी है हाँ कि प्रकृति के नियमों को जानते हो क्या तुमने सचमुच सत्य को पा लिया है क्या तुम्हारे पास भागवत का सुखदेव है क्या तुम सनत सनंदन और सनातन आदि ऋषियों के उस अमृत को पा गए हो तो वो नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और विनम्र राजा जो गुरु के चरणों में 12 वर्ष तपा है वो सभी का उत्तर देता है 12 वर्ष क्यों इसलिए कि उसकी सारी राशि मनोवृत्तियां और विचार शेष हो जाते हैं कहा ना 12 वर्ष में ही संस्कार बदलता है छूटने के बाद भी 12 साल लेता है इसीलिए बारह वर्ष का यहां बना प्रश्न और तब वो साधुवाद देते हैं पुष्प वर्षा करते हैं कि आगे बढ़ो राजन तुम अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी हो तो जब राजा बाहर निकलते हैं तो सेनापति अथवा उनका भाई जो भी हो वो अश्व को पकड़ लेता इस अश्व पर अतीत के महाराज के रूप में वो दंड रखा है कास्ट वाला जिसे आज हमारे ऋषि जन लिए घूमते हैं ये रखा रहता है कि यही अतीत का महाराज है और उसी पे छत्र लगा रहता है और उसी काष्टदंड को लेकर के अश्व दौड़ने लगता है साथ में सेना की टुकड़ी होती है उसी परिक्रमा पथ पर जहां बाकी राजा आकर के पड़ाव डाले होते हैं उसी पर दौड़ता है तो वे भी तैयार रहते हैं वे भी उसी अश्व के पीछे दौड़ते हैं किस भावना से कि जा रहे हो महाराज बड़े दिव्य थी तुम ऐश्वर्य था सब कुछ था लेकिन तुम कहीं फंसे मानस के हंस की तरह साफ संसार माया कीचड़ से उड़ते हुए आज सारे ऐश्वर्य और राजपाट का परित्याग करके हे राजन तुम सन्यास को जा रहे हो कितने महान हो तुम तुम्हारे इस अश्व के पीछे हमारे अश्व दौड़ रहे हैं हम भी संकल्प लेते हैं कि कल हम भी इस दिव्य रहा आएंगे मौत पांव पकड़ के खींचे और तू घर से ना निकले डॉक्टर बुलाए यह भी कोई मौत है अरे मौत को इंतजार करे हम तो पहले ही अपने को मार के निकल गए आगे बात तो तब होगी तू ढूंढेगा चार आदमी दे कंधा तुझको हम अपने ही अर्थी उठा के जलाकर तब यहां आए ये यह आज सारी परंपराएं लुप्त हैं उसकी जगह कपोल कल्पित कथाओं का स्थान है नहीं समझ पाता हूं तो इसीलिए लगता है क्या भी धरती ये मेरी कथाएं अब किसी के लिए नहीं अब तो वही कथाएं वही सुनाओ जो सुना रहे हो वही चलाओ जो चला रहे हो संभवतः मैं किसी की समझ में नहीं आऊंगा हाँ तो नीला फरश मिले गमन हो हाँ मन तो वहीं खड़ा है हाँ जब नारायण चाहे हाँ तो कथा तो इस प्रकार जब वो परिक्रमा पथ पर वो अश्व आता है तो सारे राजा जो हैं उसके पीछे पीछे अपने अश्व लगा देते हैं लेकिन तभी एक राजा आगे बढ़ के अश्व को पकड़ लेता है उसके माथे पर मृत्यु तिलक है तो बाकी राजा उसे समझाते हैं अरे पगला हुआ है अब क्या तब तक सो रहा था जब उसने राजशु यज्ञ किया था क्या तब तुझे होश नहीं था जो तो आज उसका अशु पकड़ रहा है तो कहता मैं क्या करूं मेरे संकल्प का मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा मैंने इससे शत्रु व संकल्प लिया था कि मैं इसका सर काटूंगा बीच महासमर में अब मेरा क्या होगा तो कहते हैं कि पुतला बना के काट ले बोला मैं ढोंग ढोंग नहीं करूंगा मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना है मैं असत्य होकर के नहीं जीना चाहूंगा आज आप तो सारे सच बोलते हो सारे ईमानदार हो सब अपनी अपनी कथा गाते हो थोड़ी देर में घूस पकड़ लेते हो ये अलग बात है छोड़ो ना मैं उसकी नहीं आपकी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ अतीत की हाँ तो कहा कि मैं ऐसे नहीं जीना चाहूंगा तो कहा फिर उठ उठा तलवार वो सारे राजा तलवार खींचते थे दो क्षण का युद्ध होता था और उसके बाद उसका सर कट के अलग और उसके जो सैनिक आते हैं वो लड़ते नहीं हैं उनके उल्टे ही है रहते हैं अस्त्र और वो खाली उसके शव को ले जाते हैं कि मैं मार नहीं सका तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के साथ किसी श्रीमान के हाथों से वीरगति को चला जाऊंगा लेकिन जीना तो एक क्षण भी नहीं चाहूंगा संकल्प रहित होकर और आज आप संकल्प लेते हैं कि स्वामी जी आज हमने ये छोड़ा और बाहर निकलते फिर वही जोड़ा धिक्कार है ऐसी मनुष्य होनी पर कि इतने कमजोर कायर हो गए हैं हम कि आज हमने कसम खाई है कि हम इस पाप को छोड़ देंगे और बाहर निकले तो फिर उसी में घुसे बैठे और वो है कि उसने के अंत में अपने मन ही में प्रतिज्ञा करी थी सर काटने की लेकिन करी तो थी तो वो सर कटवा देगा अगर काट नहीं सकता जीना नहीं चाहेगा आप उनकी संतान हैं जिनकी कथा सुना रहा हूं और जो वो आपका आदर्श है ये नहीं जो आज, आज आप कर रही हैं राघवेन ने हाँ तो इसके बाद जब ये अश्व लौटता है तो किले के गुप्त द्वार से पुनः महल में प्रवेश करता है हाँ सामने से नहीं आता है और तब वो सेनापति उस अतीत के दंड को काष्ट दंड को राजा अब नहीं आएगा लेकर के सबसे पहले रंग महल में रानियों के पास आते हैं और दोनों हाथों में इस दंड को लिटा करके वो घुटने तोड़ के बैठते हैं सेनापति और उनसे कहते हैं राज माताएं अब राज रानिया नहीं है माताएं ये अतीत के महाराज के शव है ये दंड है इसी के साथ आज रात बालू पर शयन करें और प्रातः इसको चिता अग्नि देने के लिए इसे लेकर कुटी में पधारें एक रात इस शव के साथ रहें और मन से के महाराज को परित्याग कर दें यही आपका धर्म है और वे रानिया उस शव को लेती हैं लकड़ी का जो दंड है जैसे वो होता है लेकिन कैसे होता है बता रहा हूं आपको तो वो उस दंड को ले लेती हैं रानिया और वो राहत उनकी कैसी होती होगी कि जिस रात उनका सब कुछ जल जाता होगा सवेरे वो आती हैं दंड को लिए हुए साथ में युवराज होते हैं सूजी आंखें उजड़े सुहाग हाँ विकसित और उस दंड को ला करके वे उन लकड़ियों पर रखती हैं महाराज वहाँ बैठे हैं उधर देख नहीं सकती और दर्द आहूतियों के साथ रक्त का मांस का मज्जा का लोम का सबका स्वाहा होता है अतीत का महाराज स्वयं अपनी चिता जलाता है दंड जलाता है अग्नि देता है और उसको जलाने के बाद श्वेत वस्त्र में निपटे हुए महाराज नदी की ओर आते हैं हाँ कौन सा वस्त्र होता है श्वेत वस्त्र नितांत श्वेत वस्त्र उसमें कोई रंग नहीं होता है हाँ उसी को लपेटे हुए महाराज सरयू तट पर आते हैं आचार्य उस वस्त्र को पकड़ते हैं अभिमंत्रित करते हैं शिखा और सूत्र से विहीन महाराज सरियों की धाराओं में बैठते जाते हैं वस्त्र खुलता जाता है महाराज लोभ हो जाते हैं वही श्वेत वस्त्र फाल करके रानियों को दे दिया जाता है वैधव्य का प्रतीक जो आज भी आप देते हैं निर्वस्त्र देह जल की धाराओं से होती हुई जब उस पार होती है सरयू के सरयू को समाने के बाद पार होती है तब अग्निवेश हम सन्यासी उसे पुनः वस्त्र से हाँ वस्त्र से ढकते हैं पुनः हवन होता है और वो अतीत का महाराज उस पार जल जाता है इस पार एक नया आत्मपुरुष प्रकट होता है जो सन्यासी है जिसका न अतीत है न वर्त न भविष्य है वो केवल वर्तमान जीता है ये कथा है आए श्री राम का हाँ अश्वेद समझ में आए तो संक्षेप में बताया है विस्तार से भी बताएं कि कभी समय होगा परंतु आप लोग क्या करेंगे जान के आपके काम पता है तो राघवेन्द्र ने पुनः सारे अलंकार धारण किए वो नीलाब मणियों का स्वामी वो सुंदर मनोहर कमल नयन वो ज्योतिर्मय स्वरूप आज फिर सजा है सम्राट के बेश में पलके हैं कि टिकती नहीं है अपलक देख रही है अवध का अयोध्या की जनता ये उसके सम्राट के संभवता क्षणिक दर्शन है फिर राम अयोध्या का राम ना होगा उस पार जो होगा वो राम ना होगा अयोध्या राम को आज खो देगी एक पीड़ा है सब के, सब के मन में सबके मन करौन, में एक करुण करुणा है जब से राघवेन्द्र ने वाना लिया है अयोध्या के जितने श्रीमान नर नारी हैं उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण कर लिया है श्री राम सीता लिख करके कि वे शास्त्रियों का नियम नहीं बने राम राम ही होगा राम राम ही होगा वे कोई शास्त्र नहीं मानेंगे एक विद्रोह है शास्त्री भी सहमे हुए एक मान विद्रोह चल रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है अकेला राम ही नहीं सारी अयोध्या वान प्रस्थी हुई वे सब वस्त्रों को धारण किए हैं राम नहीं होंगे तो अवध कैसा होगा यदि राम त्यागेंगे अवध तो हम भी अयोध्या छोड़ देंगे एक मौन आंदोलन है एक पीड़ा है जो घर घर फैली हुई है कि रागवेंद के साथ जो हुआ है वो सत्य नहीं है राघवेन्द आए हैं रंग में एक पत्नी व्रतधारी जानकी तो है ही नहीं आज्ञा किससे मांगे किससे आज्ञा मांगे कि मुझे आज्ञा दो और मैं अश्मेध यज्ञ को प्रस्थान करूं वीरान महल है मौन है कोई भी तो नहीं उसको रोकने वाला कोई भी तो नहीं उसे आज्ञा देने वाला जिसने जानकी के अतिरिक्त कोई रूप नहीं देखा और जानकी तो त्य है मौन खड़े हैं रागवे बीच रागमहल मानो कल्पनाओं में जानकी से आज्ञा मांगते हुए और फिर भी आशु को लेकर बाहर चले पुत्र भी तो नहीं चुरो के आशु जब द्वार के उस पार हुए हैं तो बिलखते भाई हैं जो पहले ही अधमरे क्या रोकेंगे भैया वे जानते हैं कि राघवेन अब किसी के रोके नहीं रुकेंगे अश्व आगे बढ़ा है सभी अधीनस्थ सभा सदों ने राजाओं ने सब ने अनुनय विनय की है राघवेन आगे बढ़ गए हैं और तभी ऋषियों ने उनके आशु को रोक है वे प्रश्न पूछते हैं स्वयं महाविष्णु लीला अवतार कर रहे हैं हमको सत्य पढ़ाने के लिए अश्वमेध पढ़ाने के लिए जीवन की मर्यादा पढ़ाने के लिए वे सब ऋषियों को यथा आश्वस्त करते हैं हाँ जे जो स्वयं वेद हैं भला उनसे क्या प्रश्न लेकिन फिर भी मर्यादाओं का निर्वाह होता है और आरवेन बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मण अश्व की लगाम पकड़ते हैं राघबेन्द्र कुटी की तरफ लौट आते हैं जहां पर वे पुनः अपने आभूषण वस्त्र सबका परित्याग करके श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं वो सब दान कर दिए जाते हैं जो राजन पहने होते हैं ब्राह्मणों को दान हो जाता है रथ अश्व चल दिया है परिक्रमा पथ पर। उधर महर्षि वाल्मीकि भी बालकों को लेकर परिक्रमा पथ पर चल दिए हैं बिना जान कि ची को बताए उन्हें नहीं पता है कि लव कुछ को लेकर वे कहा गए हैं वे जानती भी नहीं हैं और उन्हें बताया भी नहीं गया है आश्व बढ़ता जा रहा है परिक्रमा पथ पर सभी राजा उसके पीछे चल रहे हैं जैसे ही रथ आश्व परिक्रमा पद के पास से अश्व एक वन के पास से वो छोटी सी वन स्थली के पास से गुजरा है दो बच्चों ने आगे पढ़कर अश्व की लगाम पकड़ ली है। बड़े सुंदर हैं, नैना विराम छवि है 11 वर्ष के किशोर हैं और माथे पर मृत्यु तिलक है कि हमें मारो तब जाओ आशु की लगाम पकड़ ली। लक्ष्मण जी स्तब्ध हैं, लक्ष्मण जी स्तब्ध हैं, वे उन्हें रूप, उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बालको तुम्हें श्री राम से कैसे क्या चाहिए क्या चाहते हो तो? तुम क्यों पकड़ा है तुमने इस को क्या तुम जानते नहीं तो उन्होंने कहा पूछे चरण हमने जान बूझ कर मृत्यु तिलक लिया है और इस को पकड़ा है हमारे नाम लव और कुश हैं और हमारी माता जनक सुता जानकी हैं ये बता दिया बाल्मीकि ने हमारे पिता श्री राम है हम जानना चाहते हैं कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ का धर्म का अधिकार किसने दिया क्या उन्होंने हमारे प्रति अपने धर्म का निर्वाह किया क्या हमारी माता के प्रति उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया क्या उनसे आज्ञा ली और उनसे आज्ञा लिए बिना वो अशुमेध यज्ञ को के अधिकारी कैसे हो गए हमने इसीलिए आशु को पकड़ा है आप चाहें तो हमारा वध करके आशू को ले जाएं क्योंकि अन्यथा भी इस अशु का यहाँ से जाने का अर्थ हमारी मृत्यु ही तो है हमें पिता सुख से वंचित होना है वो सुख जो हमने पाया ही नहीं लक्ष्मण जी स्तब्त है वहां कोई धनुष बाण नहीं चले जो आपको नाटकों में दिखाए जाते हैं वो सामने देख रहे हैं राम के दो रूप बाल रूप वो कैसी न्याय कर सकते हैं पीड़ाएं है उनको छू गई हैं और वो मूर्छित होकर गिर पड़े सूचना गई है स्वयं भरत पधारे हैं शत्रुघन जी भी आए हैं लेकिन सब मौन हैं कि अश्व इनसे कैसे लिया जा सकता है इनका साथ न्याय कैसे हो राम तक सूचना जाती है तब राघवेश स्वयं पधारते हैं उनको देखकर ही बालकों के हाथ शिथिल होने लगते हैं सामने उनके स्वयं उनके पिता श्री राम खड़े श्वेत वस्त्र में लिपटे हुए और उनकी थिर गंभीर वाणी पूजती है कि बालको आशु को छोड़ दो जो भी तुम्हारे साथ न्याय है वो होगा चलने तो बेटा हा जो भी न्याय है तुम्हारे साथ वो होगा लक्ष्मण तुमको पूरा न्याय देंगे भारत तुम्हें समुचित व्यवस्था देंगे और ये बताओ कि तुम्हारे साथ अन्याय किसने किया है तो बालक तो रोने लगे हैं उनके नेत्र बह रहे हैं उनके हाथ ढीले पड़ चुके हैं तो वाल्मीकि जी जो वृक्ष के पीछे खड़े हैं उन्हें लगता है कि ये हाँ छोड़ देंगे तो वे ही पीछे से प्रकट होते हैं और कहते हैं राम इनके साथ न्याय होना चाहिए कहा इनके साथ अन्याय किया किसने है कहा स्वयं श्री राम ने कहा गुरुदेव श्री राम ने किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया कहा इनके साथ श्री राम ने अन्याय किया है उधर जानकी जी को जब पता चलता है कि वो लोग उसको लेके परिक्रमा पथ कर गए हैं तो वो बेचारी पीछे दौड़ी चली आ रही हैं वे भी उसी क्षण वहां पहुंचते हैं जब उन्होंने कहा कि नहीं श्री राम ने ही अन्याय किया है तो जानकी जी पीछे से उत्तर देती हैं गुरुदेव उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और बच्चों से कहती है कि वे तुरंत अश्व को छोड़ दे और क्षमा मांगे दोनों बालक धरती पर लेट जाते हैं दोनों बालक धरती पर लौट जाते हैं भगवान को दंडवत करते हैं और तब जानकी जी कहती हैं राघवेन आपने तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया ये धरती के स्वामी आप तो किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते मैंने ही निष्पाप लक्ष्मण को अपश कहे मैंने ही उसे आपके पीछे भेजा फिर भी आपने अपने को और लक्ष्मण ने स्वयं को दोष दिया मुझे कभी दोषी नहीं कहा आप तो महान हैं राघवी आप अपने दिव्य मार्ग पर आगे बढ़े और इस सभागी को भी आशीर्वाद दें कि देन मूर्ति सदा नेत्रों में बसी रहे राजवे जिसे आपकी पुष्प शैया होना था वो आपके लिए कांटों की शैया बनी और फिर भी आपने उसे कपी नहीं कुछ कहा कभी दोष भी तो नहीं किया नारायण एक ही वरदान दें एक ही दया करें कि जब कभी भी जन्म हो आप इनके चरणों की सेवा में ले और कुछ नहीं चाहते हैं अब बच्चों से कहा कि बच्चों क्षमा मांगो लेट जाओ और राजवीण आप प्रस्थान करें जानकी जी कहते हैं राजवीण लौट जाते हैं अश्व आगे बढ़ जाता है दूसरे दिन की प्राथा है दंड को लेकर के महल से लक्ष्मण जी लाए बाहर सारी अयोध्या उमड़ पड़ी है लक्ष्मण जी दंड को लेकर आए हैं बाहर सारी अयोध्या उमड़ पड़ी है सब विबल हैं, आत हैं। क्या आज अयोध्या से श्री राम जाते हैं आज रघुपति छोड़ जाएगा अवध को भीड़ में एक और राज परिवार की महिलाएं खड़ी हैं। उसमें सभी हैं, श्रुति कीर्ति है उर्मिला है सभी बहने खड़ी हैं और एक और चीथड़ों में लिपटी हुई दो बच्चों को वलकल में लपेटे एक परित्यक्ता अलग खड़ी है जान की बहनें तड़प रही हैं, उसे मिलना चाहती हैं लेकिन उसके पास कैसे जाएं, क्योंकि वो तो परी देखता है वे भयभीत हृणी सी बहनें जो हैं जानकी की जो शुद्ध कीर्ति हैं, शास्त्रियों की ओर देखती हैं और सिमट जाती हैं। हर एक के अंतर में पीड़ा है जब जब निगाहे उन भोले निष्पाप बच्चों और जानकी जी की ओर जाते हैं वे सब तड़प उठते सब सम्मे सब स्तब्ध है भीतर से यज्ञ शुरू हो गया है स्वाहा लोमा भे राम तुम जल रहे हो तुम्हारा अतीत जल रहा है अस्थि रक्त मज्जा जल रही है तुम्हारा सारा अतीत शेष हो रहा है हे राम ध्यान करो तुम जल रहे हो तुम्हारा उस अतीत स...